तारा देवी से कहा तो उस समय हनुमंत लाल जी को तारा देवी ने कहा जाओ भाई कह दो सुग्रीव जी से तो सब हनुमंत लाल जी ने सुग्रीव से कहा सुग्रीव भयवीत हो गए हनुमंत लाल जी के चरणों में नमन किया था और हन, अपना लक्ष्मण जी के चरणों में नमन किया था और यहाँ जो है उन्होंने पहले ही आज्ञा दी थी कि जब पता लगा लक्ष्मण जी आ रहे तो सब बांदरों को वैसे ही आज्ञा देती थी, थी कि तुम जाओ सीता जी की खोज करो अब लक्ष्मण जी आए तो लक्ष्मण जी ने जब बात बताई सुग्रीव, तो सुग्रीव घबरा गए और उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं मैंने अपने वचन को पूर्ण किया हैगा और मुझसे कुछ गलती हो गई हैगी पर जब सुग्रीव राम जी के पास गए तो राम जी को जाकर सुग्रीव क्या कहते प्रभु मेरी गलती नहीं है गलती किसकी आपकी लक्ष्मण कहता कैसा मूर्ख है मुझे इसने क्या कहा कि मुझसे अपराध हो गया कि मैंने बहुत समय लगा दिया और प्रभु के चरणों में आकर क्या कहता है कि मेरी गलती नहीं है आपकी गलती है बड़ा मूर्ख ही है तो भाई राम जी ने कहा अच्छा मेरी गलती क्या है तो सुग्रीव ने कहा देखो एक तो मैं जाती का बाधर दूसरा मेरा राज्य चला गया था तीसरा मेरी पत्नी चली गई थी तो कौन मिले आप मुझसे मिले तो सबसे पहले आपने क्या किया मुझे मेरी पत्नी प्राप्त करवा दी मुझे मेरा राज्य दिलवा दिया और मुझे छुट्टियां दे दी या आनंद लीजिए तो प्रभु क्या करा है तो सब आपका ही है मेरा तो कुछ भी नहीं हैगा तो इस प्रकार से हुआ ये कि सब बांदरों को आज्ञा दे दी और हनुमंत लाल जी जो हनुमंत लाल जी अंगत नल नील जामवंत जी इन सब की टोली एक साथ भेजी और हुआ ये कि जब सब जा रहे थे तो श्री राम जी ने जो मुद्रिका थी मुद्रिका वो किसे थी हनुमंत लाल जी को बुलभक्त वत्सल भगवान की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम हनुमान जी को प्रभु ने मुद्रिका दी अपनी अंगूठी दी कि सीता जी को देना वो उसे पहचान जाएगी हनुमान जी जल्दी है सब बांदरों को लेकर यात्रा करते करते सबको बड़ी जोर की भूख प्यास लगी तो उस समय पानी की तलाश कर रहे थे तो हनुमंत लाल जी ने देखा कि कुछ पक्षी उड़ते हुए जा जाने पर वापस नहीं आ रहे तो हनुमान जी क्या किए सबको ठहराया हनुमान जी ने और उस पर्वत के ऊपर हनुमान जी क्या के चढ़ गए उस समय हनुमंत लाल जी को उस पर्वत के ऊपर ही एक गुफा दिखलाई थी तो हनुमान जी समझ गए कि अंदर पानी की व्यवस्था है जब तो पक्षी जा रहे हैं चाहते हनुमान जी उस पर्वत के ऊपर जाकर नीचे इशारा कर देते कि आ जाओ सब ऊपर ऊपर जल है पर ऐसा हनुमान जी ने नहीं किया हनुमान जी पर्वत से नीचे उतरे और नीचे आकर हनुमान जी ने सबको बताया और सबको आगे की और पीछे हनुमान जी आ रहे यही एक ऊंच कोटी वैष्णव का स्वभाव बताया गया क्योंकि जब आदमी ऊंचाई पर जाता है वो कभी नीचे उतरने का नाम नहीं लेता वो था बस मैं ऊंचाई पर चला गया मुझे दूसरों से क्या प्रयोजन है तो यहां पर हमें सिद्धांत क्या मिलता हैगा हनुमंत लाल जी से हनुमंत लाल जी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हनुमंत लाल जी ने उस ऊंचाई को प्राप्त किया खोज भी पूर्ण हो गई पर हुआ कि ऊंचाई से नीचे आए किस भाव से नीचे आए हनुमान जी क्यों सबके पीछे चल रहे हैं बोले जो ऊंचाई मुझे प्राप्त हुई वो ऊंचाई इन सबको भी होनी चाहिए प्राप्त इसलिए हनुमान जी ने सबको आगे दिया और स्वयं क्या कर रहे हैं पीछे चल रहेंगे यही हम एक वैष्णव सिद्धांत हनुमत लाल जी से सीखने को मिलता है आगे गए, गए गुफाती और गुफा में एक तपस्विनी स्त्री उन्हें दिखलाई दी जिसका नाम था स्वयं स्वयं स्वयं प्रभा ये तपस्विनी थी उस समय जब सब बांदरों को देखा पूछ लिया आप कौन हैं, तो बोले हम तो राम काज के लिए आए हैं। बहुत प्रसन्न हो गई बोले ठीक है यहाँ जितने फल फूल जल है आप आनंद लीजिए तो सबने पेड भर वहाँ पर जल का पान किया और फल जितने थे वो खाए उस समय स्वयं प्रभा ने कहा कि तुम सब राम काज के लिए आए हो अब आप सब लोग यहाँ पर नेत्र बंद कर कर बैठ जाइए मैं आपको इस गुफा से पार लगा देती हूँ अब जब हनुमान जी ने कहा भाई बंद नेत्र बंदी ही कर हैं तो बेफजल में नेत्र क्यों बंद करें तो हनुमंत लाल जी ने ने नेत्र तो बंद किए पर क्या किया नेत्र बंद कर कर प्रभु के ध्यान में बैठ गया हनुमंत लाल जी क्या बात है फजूल की आँखें क्यों बंद करें जब ये बंद करने को कह रही है नेत्र तो प्रभु के ध्यान में ही बैठ जाते हैं इस तरह भाई आंखें बंद कर कर बैठ गए सब अब जैसे ही जब वो आंखे खुली तो क्या देख रहे हैं कि विशाल समुन्द्र के पास इन्होंने सबको अपने आप को देखा उस समय गीत रात जटाइयों के भाई थे सम्पाती सम्पाती ने देखा अरे आज तो विदाता ने मुझ पर कृपा कर दी मैं कई वर्षों से यहाँ भूखा था अरे आज तो मुझे इतने बंदर दे दिए खाने के लिए विदाता ने अब तो मेरी कई वर्षों की भूख खत्म हो जाएगी अंगत बड़ा बुद्धि मानता कौन सु बाली का बेटा अंगत कहा, कर लो बात हम राज राम काज के लिए चिंता मगन हो रहे इसको अपनी भूख की लगी है और एक हमारे गीतराज जटायु जिन्होंने राम काज के लिए अपने शरीर का ही त्याग कर दिया और एक ये है कि हमें हम राम करने के लिए हमको ही खाने के चक्कर में लगाएगा उस समय संपाति ने कहा कि तुमने क्या कहा जटायु जरा जरा निक, निकट आओ अब मैं आपको नहीं खाऊंगा निकट आओ आपने जटाइयों का जिक्र किया चर्चा करी तो उस समय पूरी बात बता दी अंगत ने ऐसी ऐसी घटना घटी रावण सीता जी का हरण करके लेकर जा रहे थे उस समय गीधरा जटाइयों जिन्हें राम काज के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया अब तो संपाति रोने लगे बोले पहले मुझे थोड़ा नदियाँ के किनारे समुन्द्र के निकट लेकर चलो मैं अपने भाई को थोड़ा जलांजलि दे दूं, तर्पण कर दूं, फिर मैं तुम्हें बताता हूं उस समय संपाती ने ऐसी ध्यान किया बोले मैं देख रहा हूं कि अशोक वाटिका के अंदर सीताजी विराजमान है रावण की लंका में बांदरों ने कहा हमको भी तो दिखाओ कहा है बोले तुम्हें नजर नहीं आएगी, क्योंकि गीत की दृष्टि बहुत तेज होती है कि अब जो इस समुद्र को लांगेगा सोयोजन के वो ही सीताजी की खोज कर सकता है संपाति जो थे वो अरुण के बेटा थे सूर्य के सारथी ना अरुण मतलब विनीता के दो बेटा थे गरुण और अरुण अरुण के बेटा है ये संपाती और जटायु जी अब महाराज यहां पर जो चर्चा चल चर रही है इस समुद्र को लागने की तो सब अपनी शक्ति बता रहे हैं एक ने कहा हा हम, हम जो है जो है वो दस योजन छलांग सक, कर सकते हैं बोले नहीं आपका भी काम नहीं है किसी ने कहा मैं तीन सौ योजना मार लूंगा किसी ने कहा मैं चार सौ योजना मार दूंगा सबकी चर्चा हो रही है पर सौ योजन नांगना है तो उस समय सबने तो अपना कहा अंगत ने कहा कि मैं इस समुद्र को लांघ सकता हूं पर आने की कोई गारंटी नहीं है तो उस समय जाम मंत्री जी ने कहा भाई आराम से बिठ जाइए आप हमारे महाराज हो अगर आपको कुछ हो गया तो फिर क्या होगा अच्छा सब कुछ ना कुछ कह रहे हैं पर हनुमान जी कुछ नहीं कह रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया ना कि जब वो स्वयं प्रभा ने कहा था कि भाई आंखें बंद कर लो तो हनुमान जी कहाँ बैठ गए थे प्रभु के ध्यान में बैठ गए तो अभी भी ध्यान में लगे हुए उस समय जामवंत मंत्र जी ने उनको थोड़ा जगाया और हनुमंत लाल जी को उनकी शक्ति याद दिलाई क्योंकि हनुमंत लाल जी जो है वो अपनी शक्ति क्या करते भूल जाते थे ऋषियों का श्राप ऋषियों को सताते थे तो जब उनकी शक्ति शक्ति जब याद दिलाई उस समय हनुमंत लाल जी ने विशाल रूप धारण कर लिया बोलो रामदास हनुमान की जय विशाल रूप धारण कर लिया हनुमान जी ने हनुमान जी कहते हैं मैं मैं जो है लंका में जाकर रावण को मारकर सीता जी को लेकर आ जाता हूं अरे रामवती जी बोला ये थोड़ी करना है? तो बोले करू तो करूं क्या बोले पूरी लंका को उठा कर लेकर आ जाऊं अरे भाई जामती जी ने कहा यह भी नहीं करना है हम ज्यादा ही शक्ति दिला दी जा बोले आपको वहां जाना है केवल सीता मैया की खोज कर करानी है है चंपू में लिखा है कि हनुमंत हनुमं हनुमंत लाल जी ने क्या कहा पता है हनुमंत लाल जी ने कहा ये विशाल समुन्द्र को मैं मूत्र के समान समझता हूँ मूत्र कितना उतना समझता हूँ मैं समुंदर को अब तो हनुम देखो कुछ भी कर लो हनुमंत लाल जी ज्यादा जज्बाती नहीं हुआ जैसे में हमारे कुछ लोग जज्बाती हो जाते हैं ना ऐसे जज्बाती नहीं हुए हनुमंत लाल जी बुद्धि से काम किया लिया हनुमंत लाल जी महेंद्रगिर पर्वत पर चढ़ गए तो छलांग मार नहीं थी तो जैसे ही हनुमंत लाल जी ने महेंद्रगिर पर्वत से छटका देकर हनुमंत लाल जी जय श्री राम करके उड़े तो उस समय हनुमंत लाल जी के आधे रास्ते के अंदर ही आगे जब बढ़े तो मेनाक पर्वत आया मेनाक पर्वत कौन है बोले सोने का पहाड़ ये आया जिस समय देवराज इंद्र पर्वतों के पर काट रहे थे पंख या रामायण में वर्णन है उसका यही सुंदरकांड में वाल्मीकि रामायण के तो उस समय जो मेनाक पर्वत समुद्र के पास चला गया बोले मेरी रक्षा करो भाई मेरे समुद्र ने कहा कि मेरी लहरें तो तुम्हें अंदर नहीं रहने देगी मैं तुम्हें रखने के लिए तैयार हूं तुम पवन देव से प्रार्थना करो तो पवन देव से इसने प्रार्थना करी तो पवन देव ने कहा ठीक है हम तुम्हारी जो है रक्षा तो करेंगे पर समय आने पर तुमको भी हमारी कुछ ना कुछ तो सेवा करनी ही पड़ेगी बोले मंजूर है तो आज क्या हुआ कि अपने कर्ज को उतारने के लिए क्योंकि हनुमंत लाल जी कौन है पवन पुत्र है और मेनाक पर्वत की किसने रक्षा करी थी वायुदेव ने की थी तो मेनाक पर्वत आ गया और कहा हनुमान कुछ समय विश्राम कर लो फिर आगे यात्रा कर लेना उस समय हनुमंत लाल जी ने कहा देखिए विश्राम का समय नहीं है क्योंकि राम काज के अंदर विश्राम नहीं होता है अच्छा कौन सा पहाड़ आया सोने का पहाड़ यात्रा कौन सी हो रही है लंका की है लंका कौन सी है सोने की है। मानो हनुमंत लाल जी को परका जा रहा है परीक्षा ली जा रही है कि कहीं सोने की लंका को देकर पिसल ना जाए तो मेना पर्वत कौन सा है सोने का है का और हनुमान जी को सोने के पर्वत ने उनके अंदर बदलाव नहीं लाया यह हमें शिक्षाएं लेनी चाहिए और भक्ति में क्या होता पहले ऐसी ही आपको कीर्ति मिलेगी मेनाक पर्वत क्या है कीर्ति है तो भक्ति में राम काज के अंदर पहले क्या मिली खूब कीर्ति नाम बड़ाई धन आदि पर हनुमंत लाल जी ने इन सब चीज़ों को नहीं अपनाया और हनुमत लाल जी तुरंत छू कर पर्वत को आगे बढ़े अब जब हम नाम बढ़ाई, इन सब को पार कर कर जाते हैं तो आगे कौन मिली सर्व माता सुरसा कौन मिली सुरसा विशाल काया सुरसा बोले भैया तुम्हें मेरे मुंह से निकलना पड़ेगा मेरा आहार बनना पड़ेगा तो हनुमान जी ने कहा भाई हम तो जो है वो रामकाज के लिए जा रहे हैं पर सुरसा नहीं मानी तो सुरसा ने अपना मुंह दस योजन का बना दिया यानी कि अस्सी मील का और अस्सी मील कितना होता है दो सौ बीस किलोमीटर और हनुमान जी कितने हो गए बीस योजन क्या हो गया अब इसके अंदर तो देखो बड़ा हो रहा है यह बड़ी हो रही है तो हनुमान जी से दुगने बड़े हो रहे हैं तो कितने हो गए बीस योजन यानी कि 160 मील जिसका बनता है 240 सौ चालीस किलोमीटर <coughs> नागमाता सुरसा 30 योजन की हो गई 30 योजन होता है 240 माइल यानी के 360 किलोमीटर और हनुमान जी कितने होंगे गए योजन यानी के 400 मील 600 किलोमीटर के नाग माता सुरसा हो गई साठ योजन यानी के 480 सो माइल और जिसका जिसका बनता है 720 किलोमीटर और हनुमान जी कितने हो गए, गए अस्सी योजन तो 80 योजन कितना हुआ 680 सौ अस्सी माइल यानि के 960 किलोमीटर फिर सुरसा हो गई नब्बे योजन यानी के नब्बे योजन बनता है 720 सौ माइल जिसका बनता है आठ किलोमीटर और अब हनुमान जी हो गए 100 योजन के यानी के 800 सौ माइल जिसका किलोमीटर बनता है 1200 किलोमीटर अब यहां पर देखें हैं कि ये बड़ा ये बड़ी बन रही है तो हनुमान जी उससे बड़े बन रहे हैं हनुमान जी बड़े बन रही है उससे और बड़ी बन रही है तो बड़ापन तो कभी खत्म होने वाला नहीं और बड़े बड़े बनने वाले का कभी मार्ग आने वाला ही नहीं है मार्ग मिलने वाला नहीं है उसको अब हुआ क्या अंत में हनुमान जी सबसे छोटे बन गए और छोटे बनकर हजारों मरतबा उसके मुंह से अंदर बार हो गए काम आता जी हमने तो अपना वचन पूर्ण कर लिया तो छोटे की ही जीत होती है बड़े, बड़े पन में तो कभी आप निकलने वाले नहीं आप सिर बनोगे आपसे सेवा सिर बन जाएगा और बड़ा बन जाएगा और बड़ा बन जाएगा इसलिए निम्रता किस में छोटे बन जाओ छोटे बन जाओगे तो आपका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं तूफान जब आ जाओ <coughs> बड़ी सी बड़ी चीज को डुबा सकता है पर एक तिंके में इतनी ताकत होती है वो उसका तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सकता तिंके का कुछ भी तिंके को, को डुबा ही नहीं सकता है इतनी शक्ति होती है तिंके के अंदर तो ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए जब आप समाज के आगे कि छोटे बन जाओ तो तब भी तब भी चिंता हैगी बोले क्यों क्योंकि जब आप छोटे बन जाओगे आगे बढ़ोगे छोटे बनकर उसमें आगे क्या हुआ कि छाया पकड़ने वाली एक राक्षस नहीं आ गई यानी कि आप अगर निम्रता लाते हो छोटे बनते हो उसमें भी आपको लोग छोड़ने वाले नहीं ये क्या है उड़ते हुए इंसान की क्या पकड़ लेती थी ये छाया पकड़ लेती थी इस तरह जब आप उड़ोगे आगे तरक्की करोगे तो आपको पकड़ धगड़ने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे तो अब इसको हनुमान जी ने नहीं छोड़ा धीरे धरात ने इसको तो मारा हनुमान जी ने इस तरह से हनुमान जी लंका में गए हनुमान जी लंका में प्रवेश के बहुत ही सूक्ष्म छोटा रुधान किया था पर फिर भी लंकेश्वरी ने देख लिया अब आप हिसाब लगा कि किसी सख्त सिक्योरिटी है वो बोलते हैं कि तिंका भी अंदर नहीं जा सकता लोग बोलते हैं हे मेरे होते का भी अंदर नहीं जा सकता या बाहर नहीं जा सकता पर ऐसा हुआ है क्या हमारे समाज के अंदर यहाँ तो हनुमान जी मच्छर जैसा रूप धारण करके गए फिर भी इसने पहचान लिया लंक लंक, लंक, लंक, लंक नहीं कहा चोरों को नहीं अंदर आने देती हनुमान जी ने एक रखकर छापट मारा चोरों के अंदर आने नहीं देती चोर तेरा राजा राम ने दूसरे की बीवी को घर में लेकर आ गया तूने उसे आने दिया मुझे चोर कहती है अब जब लगी ना फिर बोले समा कर दो हे मुझे तो ब्रह्मा जी का श्राप था मैं तो ब्रह्मलोक की अफसरा थी ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि जब एक बार अंदर तेरी कन पर देगा जब तुझे सब कुछ याद आ जाएगा लंका का नाश हो जाएगा इस तरह से तब उसे याद आया तब हनुमान जी अंदर प्रवेश कर गए बोले भक्त भगवान अकीर हनुमान जी लंका में घूम रहे थे तुलसी देवी का वृक्ष देख लिया चौके राक्षसों के बीच में तुलसी के वृक्ष क्या और कहा तो पहचान एक वैष्णव के घर की कोई भी एक वैष्णव होगा उसके अंगना में उसके घर के बाद तुलसी तो होगी नहीं तो छत होगी कहीं ना कहीं तो होगी तुलसी इससे हमारे हम वैष्णव की पहचान बताई गई है हमारे लिए तुलसी क्यों जरूरी है हमारे लिए तुलसी महंगा असली ज़रूरी है कि तुलसी के बिना ठाकुर जी भोग ही नहीं लेते हैं अब कब कभी अक्सर हो जाता है हमारे संग जब हमारी तुलसी जब वृंदावन जाने वाली होती है हमें कितनी बेचैनी लग जाती है अरे ये क्या हो गया तो तुरंत हम जो न उनके नवीन स्वरूप को रखने की कोशिश करते हैं तुरंत और ये हकीकत बात है हमारे गले में भी गले मसलने के लिए मैंने कंठी को उतारा तो ऐसा कोई विधवा औरत नहीं हो ऐसा लग रहा था तो ये कंठी जो है ना बेचैनी लगी रहती कि अगर कंठी ना हो और एक हमारी शिका या ना हो तो बड़ी ये मोरू एक नए शिका ही उड़ा दी थी मेरी उससे लड़ा झगड़ा हो गया था मेरा नहीं ये क्या कर दिया भूले में हो गया बेचारे के साथ ये बहुत ज़रूरी है ये कुछ नहीं तो कंठी तो हमारे गले में होनी चाहिए पट्टा तो होना चाहिए तुलसी का वृक्ष देखा हनुमत जी चौंक गए तुलसी का वृक्ष तो कोई वैष्णव भी होगा आगे बढ़े तो राम धवन सुनाई दे रही थी उस समय हनुमंत लाल जी को भीषण जी का दर्शन हुआ महाराज बोल भक्त वाल भगवान की अब देखो दोनों की कृपा देखना दोनों पर कृपा कैसी है दर्शन राम हनुमत लाल जी को हुआ तो भीभीषण की कृपा से किनका दर्शन होगा सीता मैया और जो बीभीषण जी को हनुमंत लाल जी का दर्शन हुआ तो उसका फल क्या होगा राम जी का दर्शन तो ये बड़ी जोने बड़ी खास बात है उस समय मिले फिर हनुमंत लाल जी खोज कर रहे थे बहुत खोजा रावण के भवन में भी चले गए थे तो पहले तो मंदोत्री को देखकर कर चौंक बोले ये तो नहीं है मैया तो उस समय हनुमत लाल ने विचार किया नहीं हमारी मैया नहीं हो सकती है हनुमंत लाल जी ने कहा ये मैया नहीं हो सकती इस तरह से जब अशोक वाटिका में हनुमंत लाल जी आए उस समय अशोक वाटिका में हनुमंत लाल जी ने सीता मैया का दर्शन किया बुलभक्त वसल भगवान की जय हनुमान जी अशोक के पत्ते पर बैठ गए वृक्ष पर अब कुछ बोल रहे हनुमंत लाल जी अशोक के पेड़ पर कैसे बैठ गए अब उस पत्ते के ऊपर अगर चोटी मकोड़ा चढ़े तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला है क्या और हनुमान जी के अंदर कला थी इतना स्वरूप धारण करने की भी तो उस समय क्या हुआ हनुमंत लाल जी वहां विराजमान हो गए रावण अपनी कई राक्ष सेनाओं को लेकर आया स्त्रियों को लेकर आया डांट ने फटकाने लगा तो अभी भी समय है तुम मुझसे विवाह कर लो उस समय सीता मैया हनुमंत को रावण को तिंका दिखाती थी तिंका दिखाने का मतलब क्या है भले तू तो मेरे नाम के के तिंके का समान है तिंका दिखाती थी और देखें उसका आत्मा बल देखे सीता मैया का कि उसे इतना आत्मा बल था कि तिनका मेरी रक्षा करेगा एक तिंके को दिखाती थी मेरी इससे रक्षा हो इस तरह से डांट फटकार कर रावण चला गया और एक महीने का समय दे दिया अब हुआ यह कि सीता मैया जी त्रिझटा के संग संवाद हो रहा था उस समय माता त्रिझटा त्रिझटा है विभीषण की बेटी है त्रिझटा जो सीता मैया की बहुत सेवा करती थी नुमंत लाल जी सब ऊपर बातें सुन ही रहते तिरी जटा ने कहा राक्ष को दूर उठ जाओ मैंने सपना देखा है कैसा सपना देखा बोले मैंने सपना देखा कि एक वानर लंका में आया और उस वानर ने पूरी लंका में आग लगा दी हनुमत लाल जी ने कहा रे प्रभु ये बात तो आपने हमको बताई नहीं थी हम समझ गए प्रभु आपने हमको ये पैगाम दिया है कि लंका में आग भी लगानी है अक्सर कोई आदमी चला जाता है किसी काम से आप किसी को भेजते हो आप कुछ भूल जाते हो तो आप क्या कहते हो अरे दौड़कर जाओ उसको बता दे ये भी लेते आना तो हनुमान हनुमंत लाल जी समझ गए कि प्रभु ने इसको संकेत दे दिया है कि तो हमारे मानर को बता देना कि आग भी लगाते आनी है इस तरह से सब राक्षसनियाँ चली गई और हनुमंत लाल जी सीता मैया जी के पास आए मैया के चरणों में नमन किया कि मैं राम रामधूतू पूरा चरित्र भी बताया और चरित्र बताते हुए हनुमंत लाल जी ने जो बड़ी विशिष्टता वाल्मीकि रामायण में लिखी है सुंदरकांड में वो ये लिखी है कि हनुमंत लाल जी ने कहा हे सीता मैया ना तो कोई रघुवंशी मांस खाता है ना मदीरा पीता है लिखा है किसको बड़ी मैंने बारी किसी चीज को देखा वहाल <coughs> की रामायण में इस तरह से प्रभु की जो मुद्री का अंगूठी थी वो दी और समझ गई तो ये तो प्रभु मेरे नाम की है बोले मैया चिंता मत करो प्रभु आ रहे सेना लेकर बोले कैसी सेना होगी बोले हम सबकी सेना होगी सीता जी मनी मन विचार करे डेढ़ बालिस तो का ऐसी सेना होगी तो कहा मेरे प्रभु विजय प्राप्त करेंगे इन, इन भयंकर राक्षसों से अब हुआ के क्या हनुमंत लाल जी ने दिखा दिया इतना विशाल रूप धारण कर कर अरे सीता मैया का छोटा हो जाए आगे चलकर जो है हनुमंत लाल जी ने सीता मैया से कहा मैया भूख लगी है बोले पुत्र हनुमान ये जो फले नीचे गिरे वो खा लेना उत्पाद मत मचाना बंदर मानने वाले हनुमंत लाल जी जब अशोक वाटिका में गए उन वृक्षों को देखने लगे हैं फलों के तो हनुमंत लाल जी ने कहा इनका क्या काम है इन इन फलों को खाने का ये तो राक्षस है ये तो मांस खाते रहते हैं वृक्षों को ही उखाड़ना आरंभ कर दिया उत्पाद मता दिए रावण के बगीचे में उस समय रावण का पुत्र आया अशके कुमार और हनुमंत लाल जी ने उसकी लीला को क्या कर दिया समाप्त कर दिया कई राक्षस आनुमंत लाल जी से लड़ने के लिए पर किसी में इतनी समर्थ नहीं थी जो हनुमंत लाल जी को बंदी बना दे उस समय मेघनाथ आया जबकि हनुमंत लाल जी ने मेघनाथ की भी नाक में दम कर दिया था पर मेघनाथ ने ब्रह्मस्त्र चला दिया <This fairy� DOUcimento> ब्रह्मस्त्र हनुमंत लाल जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था क्योंकि हनुमंत लाल जी को वरदान था कि उसे कोई अस्त्र नहीं बांध सकता यहाँ तक ब्रह्मस्त्र भी नहीं बांध सकता था पर अस्त्र ब्रह्मा जी का था मर्यादा को रखने के लिए हनुमंत लाल जी ने बंधन को स्वीकार कर लिया फिर हनुमंत लाल जी मुरछित हो गए मूर्छा खोली तो सांकलियों से बांध दिया और बांध कर रावण के पास लेकर चले गए तो उस समय रामण ने क्योंकि रावण जो है वो हनुमंत लाल जी का नाम कभी नहीं जाना मरते दम तक रावण जो है हनुमत जी का नाम नहीं जाना जानता था केवल काम जानता था क्या काम था जिसने लंका को आग लगाया नाम नहीं जानता था कभी भी केवल काम जानता था <coughs> कौन हो आप बोले राम जी की झूठ है हनुमंत लाल जी ने कहा अब भी मौका है मैं प्रभु की शरणागति में आ जाऊं उनकी पत्नी उन्हें लौटा दो पर राम ने एक ना सुनी यहां तक विभीषण जी महाराज जी ने बहुत समझाया पर नहीं उसकी समझ में नहीं आया उस वक्त जो है रामण ने कहा राम के इस दूध के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए विभीषण ने कहा दूध का तो ऐसा नहीं करना चाहिए तो अपराध हैगा। तो उस समय रावण विचार करने लगा तो हनुमंत लाल जी ने जान बुझ अपनी पूंज को चुमने लगा चुमने लगे अरे राम ने कहा देखो इस बंदर को अपनी पूज से बड़ा गर्व है इसकी पूंज को ही आग लगवा दो अब जब हनुमत लाल जी की पूंज को कपड़ा बांधने लगे तो हनुमंत लाल जी ने तो विशाल पूंज धारण कर ली अपनी तो महाराज क्या हुआ कि पूरी लंका से क्या आया कपड़ा आया और घर घर से हनुमंत लाल जी की पूंछ को क्या किया तेल लगा दिया गया अब जैसे ही आग लगाई तो हनुमंत लाल जी आकाश में उड़े और पूरी लंका को क्या कर दिया हनुमंत लाल जी ने आग लगा दी देवराज इंद्र का काम क्या था बोले अगर कोई ऐसी घटना घट जाए तो पानी भरसाना पर इंद्र ने ऐसा जल बरसाया दिखेगा जल पर है पेट्रोल पूरी आग लगा दी और ने हवा डाल, डाल कर और आग लगा दी ऐसा क्यों सोने की लंका जलाने का कारण क्या था और हनुमान जी का स्वरूप क्या है सोने का तो मानो हनुमान जी सीता मैया को ये पैगाम देना चाहते है मां आपने जो हिरण देखा था ना वो नकली सोना था और मेरे प्रभु ने जो सोने का ये बांदर भेजा ना ये सच्चे सोने का हैगा तो पता किसे लगा क्योंकि जो लंका थी वो तो काली पड़ गई पर पूंछ में जो आग लगी हैगी वो कभी काली नहीं पड़ा वो सोना सच्चा खड़ा सोना था तो आग लगाकर कर अपनी पूछ को बुझाकर तो हनुमत लाल जी चले गए माँ सीता जी के पास बोले माँ अब मुझे आज्ञा दो मैं चलू प्रभु के पास और उस वक्त जो है ना हनुमंत लाल जी ने, ने कहा आप, आप भी तो कुछ निशानी दो कि मैं प्रभु को दे दूँ तो इस तरह जो सीता मैया का चूड़ा मणि था वो हनुमंत लाल जी को दे दिया सीता जी ने अब हनुमंत लाल जी जय श्री राम कर कर कर उड़ कहाँ गए जहाँ उनके प्रेमी थे अंगत नल नील जामत जी इनके पास और हनुमान जी ने कहा था कि तुम जाना मत मना कर दिया था सबको यही तो हनुमंत लाल जी में जो दिव्य गुण पाए जाते हैं ये चाहते तो हनुमंत लाल जी बोलते हैं हाँ तुम लोग जाओ मैं कार्य करके कर सीधा आ जाऊंगा सुग्रीव के पास नहीं हनुमंत लाल जी के मन में यही विचार था कि अगर हम राम काज करते हैं तो मुझे ही इसका श्रेय नहीं मिलना चाहिए मेरे पूरे दल को मिलना चाहिए इसका श्रेय तो इस तरह से हनुमान जी ने सबको वहाँ पर रोक कर रखा था उस समय जब हनुमान जी आकाश मार्ग से आए तो सब मां प्रसन्न होंगे कि हनुमान जी ने कार्य कर लिया जब ये ये जब ये खुशखबरी जब हनुमंत लाल जी ने सुनाई तो सब झूम उठे उस समय जब स्कंदा जाने लगे हैं तो जो सुग्रीव का बाग बगीचा था न बगीचा सारे मांदर वहाँ घुस गए और जो पहरेदार थे जो रोक रहे थे उनको ही मारा पीटा और खूब वहाँ के फल खा रहेगे पहरेदार जिनको मारा वो सब सुग्रीव के पास गए बोले महाराज आपने कितना प्रतिबंध लगा रखा था कि बाग बगीचे के कोई फल फूल फल नहीं खाएगा पर अब मेरा हम तो वहाँ पर रक्षा कर रहे थे पर हनुमान अंगद नल नील जामती उन्होंने मुझे पीटा हमको पीटा और वहाँ के फल खा रहे हैं और बड़ी उछल कु मचा रहेंगे उस समय सुग्रीब को विश्वास हो गया कि काम पक्का हो गया सीता मैया की खोज हो गई है उस समय जब हनुमान जी का दल आया प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और हनुमंत लाल जी की राम जी कीर्ति कहने लगे कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई जो कार्य आपने किया वो कार्य कोई नहीं कर सकता उस समय हनुमंत राज को हनुमान जी को चिंता सताने लगे क्योंकि प्रभु जिनकी ज़्यादा तारीफ कर देते हैं ना उसका ही गिरने का ज़्यादा खतरा रहता हैगा तो हनुमान जी तुरंत चरणों में गिर गए प्रभु मैंने तो कुछ किया ही नहीं अरे तुमने इतना बड़ा कार्य कितु बोले मैंने कुछ किया नहीं तो हनुमान जी ने कहा देखे प्रभु जब मैया की खोज के लिए मैं जा रहा था उस समय आपने मुझे अपनी मुद्रिका दी अंगूठी दी तो वही आपकी मुद्रिका के जहाज से मैं कहाँ पहुँच गया लंका पहुँच गया अब प्रभु जो आपका जहाज था वो तो मैंने मैया को दे दिया अब मैं यही विचार कर रहा था कि अब लंका से मैं पुनः स्कंदा कैसे आऊँ स्कंदा कैसे आऊँ तो प्रभु उस समय में माताजी के पास गया नमन किया और माताजी ने आते समय चूड़ा मणि का झाज दे दिया तो प्रभु लंका ले जाने वाले आप हुए और लंका से यहाँ भेजने वाली तो हमारी माताजी हुई इसमें मेरा क्या सनेगा मेरा तो कुछ भी नहीं सब करने कराने वाले कौन है प्रभु आप और खड़ा आपने मुझे आगे कर दिया बोलो भक्त भगवान की जय इस तरह से महाराज दिव्य लीला हुई है अब हम आगे बढ़ते हैं आगे अब आरंभ होता है युद्ध कांड युद्ध कांड में हम प्रवेश करते हैं युद्ध कांड समुन्द्र के किनारे राम जी बैठे हैं अब इस समुन्द्र को कैसे पार किया जाए तीन दिन भगवान ने व्रत लेकर बैठे थे तीन दिन उस समय विभीषण ने अपने भाई रावण को समझाया कि आप जो है राम जी की पत्नी लौटाते राम जी स्वयं भगवान है नहीं तो आपके संग बहुत बुरा होगा रावण ने अपने भाई की नहीं मानी और एक रखकर लात मार दी उस समय विभीषण ने कह दिया कि जो ना मेरे राम का वो ना मेरे काम का तो अपने तीन मंत्रियों के संग भीभूषण जी किन की शरणागति में आ गए राम जी की शरणागति में आ गए जब भीभीषण जी महाराज जी राम जी की शरणागति में आए उस समय तो तुरंत राम जी ने जबकि सुग्रीव ने मना किया था कि ये तो आपके शत्रु का भाई है भगवान ने कहा जो कोई भी हो पर ये मेरी शरणागति में आ गया है और क्षमा करना हर मनुष्य का कर्तव्य है उस समय तो तुरंत हनुमंत श्री राम जी ने वहीं धरती पर अपना अंगूठा धरा और उसी ही धरती की धूल से विभीषण का राजाभिषेक कर दिया तिलक कर दिया कि जाओ मैं तुझे लंका का राजा घोषित करता हूं सुगरीवादी मांदरों ने कहा प्रभु आपने विभीषण शन आपके शरणागति में आ आपने इसे लंकेश्वर बना दिया लंका का राज्य दे दिया अब तक तो युद्ध हुआ नहीं है रावण पर विजय भी हासिल नहीं हुएगी और अगर रावण आपकी शरणागति में आ गया फिर क्या करोगे तो भगवान ने कहा देखो अयोध्या का राजा मेरा भाई है तो मेरा ही राज्य है वो अगर रावण मेरी शरणागति में आएगा तो मैं रामल को अयोध्या का राजा बना दूंगा इस तरह से राम जी बड़े चिंतामग्न बैठे हैं क्या करना चाहिए इस समुद्र को कैसे लांगना चाहिए और समुद्र की रक्षा के लिए पुन की रक्षा के लिए ना कौन थे पता है हनुमान जी थे आनंद रामायण का प्रसंग आता है वही श्री रामचंद्र जी ने एक शिवलिंग की स्थापना करी जिसका नाम हुआ रामेश्वर अब जब सबने पूछा भाई शिवलिंग की स्थापना करी इसका नाम क्या बोले रामेश्वर अर्थ क्या है बोले रामेश्वर का अर्थ होता है राम के जो ईश्वर वो है रामेश्वर कौन महादेव उस समय महादेव जी प्रकट हो गए है प्रभु अर्थ का अनर्थ मत कीजिए रामेश्वर का अर्थ होता है कि राम जिनके ईश्वर वो होते हैं रामेश्वर इस तरह से रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई तीन दिन तक भगवान व्रत लेकर बैठे हैं समुद्र ने मार्ग नहीं दिया चौथे दिन भगवान ने अग्नि बाण निकाल लिया इससे समुन्द्र घबरा के भगवान की शरणागति में आ गया प्रभु मैं अपनी मर्यादा को नहीं लांग सकता आपकी ही बानर दलों में जो नल नील है अगर वो किसी पत्थर को संपर्श कर ले वो पत्थर तैरने लग जाएंगे ऐसा कहकर अंतर के हो और भगवान राम ने कहा नल और नील से जब तुम्हारे पास इतना बल पराक्रम है इतनी दिव्य शक्ति है तो कही क्यों नहीं बोले प्रभु अपने मुख से अपनी स्तुति का बकान कभी नहीं करना चाहिए उससे उसका नाश हो जाता है प्रभु आप अंतर्यामी हैं सर्वव्यापक हैं हमें आशा थी कि आपको पता लग जाएगा इस रास्से भगवान ने आज्ञा दी चलो कार्य आरंभ किया जाए तो नल नील क्या कर रहे थे जब पत्थरों को हाथ लगा रहे थे तो पत्थर हल्के हो गए थे पानी में तैर रहे थे पर हो क्या रहा था पत्थर पानी में तैर तो रहा था कोई पत्थर किधर को चला जा रहा था कोई पत्थर किधर को जा रहा था उस समय पत्थरों पर रा और मां लिखा राम क्यों लिखा क्योंकि जब रा और मां लिखा राम तो उससे पत्थर क्या होते जुड़ने लग जा रहे थे इसलिए राम जी ने क्या किया पुल को जोड़ने का काम किया पुल की रक्षा के लिए किसे बिठा रखा था हनुमत लाल जी को उस समय शनिदेव जी आ गए शनिदेव जी बांधा बांधा डालने लगे हनुमंत लाल जी ने कहा भी शनिदेव को देखो तो मैं राम काज के लिए चिंता मगन कर बैठा हूँ तुम चले जाओ शनि जी नहीं माने उस समय तो हनुमान जी ने धे घोसे मारे इनको धे गौसे मारे बाद में फिर हनुमंत लाल जी को बड़ी दया आ गई तो उस समय जो है अपने हाथ में तेल लेकर शनि को खूब उनकी मसाज उनकी मालिश कर कर उनकी पीड़ा को दूर किया इसलिए शनिवार को जो लोग तेल संदूत चढ़ाते हनुमंत लाल जी को वो शनि की दृष्टि को कम करने के लिए चलाते हैं जबकि हनुमंत लाल जी का दिन कौन सा है मंगलवार तो ये हमें शिक्षा भी लेनी चाहिए पर ये आनंद रामायण का प्रसंग है क्योंकि हम कई रामायणों से चर्चा करते हुए इस कथा को कह रहे हैं और भागवत से जिसका आरंभ किया था और भागवत में तो इतनी रामायण है ही नहीं कि जितनी रामायण का जो है आपको आनंद यहाँ पर मिल रहा है और आपके माध्यम से मूजदास को भी कहने का उत्सव मिल रहा इस तरह से अब आइए राम सेतु कितने दिन में बना और कैसे बना इसकी चर्चा करते हैं एक दिन में 14 योजन का राम सेतु बना 14 योजन यानी कि 112 सौ मील का तो 112 सौ मील कितना होता है 168 किलोमीटर पहले दिन बना फुल दूसरे दिन 20 योजन 20 योजन आगे बना तो 20 योजन मतलब ए, ये हो गए 100 साठ मील जिसका बनता है दो चालीस किलोमीटर इसी तरह से तीन दिन में फिर इक्कीस योजन का बना तो इक्कीस योजन यानी के इक्कीस योजन हुआ एक सौ अड़सठ मील यानी के दो बावन किलोमीटर का बनाइए। इस तरह चौथे दिन में बाईस योजन तो 22 योजन कितना हुआ 176 मील जिसका होता है दो किलोमीटर पाँच दिन में 23 योजन 23 योजन और आगे बना तो ये हो गया एक मील यानी कि 276 किलोमीटर इस तरह छः दिन में 100 योजन यानी कि 800 मील यानी कि 1200 किलोमीटर का ये पुल तैयार हो गया कुछ पुल पत्थरों का तैयार हुआ और कुछ पुल भगवान की मोहिनी का तैयार हो गया भगवान जब उस पुल पर चढ़े तो जितने समुद्र में मछलियां थी मगरमच्छ थे सर्प थे वो सब राम जी का दर्शन करने के लिए आए देखो आप देखें कि जब हनुमान जी जा रहे थे तो नाग माता सुरसा आ गई ना जाने क्या क्या बांधा करने आ गए पर अब तो कोई नहीं आ रहा बांधा करने के लिए बोले बांधा डालेंगे कहाँ से हनुम श्री रामचंद्र जी ने अपनी मोहिनी से सबको मोहित कर दिया था ये सब जलस्य जल जल, जल चलते चल जो राम जी का दर्शन कर रहे थे ये राम जी के दर्शन ने राम जी ने अपने दर्शन की मोहिनी अपने रूप की मोहिनी से सबको मोहित कर दिया और जितने बंदर भालू थे वो क्या कह के कि इन सब मछलियां मगर मगरमच्छ इनके ऊपर से कूद कूद कर कूद कूद कर सब कहाँ पहुँच गए लंका पहुँच गए बताओ पत्थरों का तो पुल था और एक पुल भगवान अपनी मोहिनी का बनाया था तभी तो इतनी बड़ी सेना चली गई एक पत्थर की पुल पर ही कैसे जा सकती है ये सेना सारी इस तरह से वहाँ पर जो है पूरी सेना पहुँच गई लंका पर अब सब लंका पर आए यह बात जब रावण को पता लगी उस समय सीता जी के संगल किया एक मायावी रूप बनाया था राम जी का उसकी गर्दन को कार दिया गया था वो दिखा दिया अब भगवान राम ने कहा कि युद्ध से पहले एक मर्तबा फिर रावण को समझा देना चाहिए तो जो सुगरी बाली के बेटा था ने अंगत अंगत को भेजा गया राजदूत बनाकर जाओ तुम शांति दूत बनकर जाओ और रावण को समझा दो अंगत गए जब रावण के दरबार के अंदर रावण अंगत को देखकर चौंक गया रावण को लगा कि ये वही तो नहीं आ गया जिसने मेरी लंका में आग लगा दी थी, थी उस समय पूछा पूछाई कौन है बोले ये बाली के बेटा अंगत है तो राम ने क्या कहा वो तो ना चला देते हैं किसी को रामन ने कहा अच्छा तुम उस बाली के बेटा होने जिसकी छाती में राम ने बाण मारा था अंगत ने कहा आपको बोलने में दिक्कत हो रही है मैं उस बाली का बेटा हूं जिसने आपकी गर्दन को बगल में दबोचे तीन दिन तक समुद्र को लांगा था अरे राम ने कहा ये तो पोल खोल रहा है मेरा ये बड़गा रहा था किसको राम जी के खिलाफ कर रहा था पर अंगत तो राम धूते यहां तक अंगत को धूते हासन नहीं दिया गया अरे अंगत ने कहा तेरे तुझ हासन की मुझे क्या भी सकता है कि अपनी पूंज का ही ने आसन बना दिया था और अंगत का आसन रावण के आसन से ऊपर था अंगत ने कहा हे रावण अभी भी मौका है मेरे प्रभु की शरणागति में आ जाओ वो तुम्हें क्षमा कर देंगे उनकी पत्नी लौटा दो जो कार्य बातचीत से हो जाए वो लड़ने झगड़ने की क्या आवश्यकता है रावण ने कहा क्या कर लेगा तेरा राम और क्या कर लेगा ये तुम जैसे बंदर उस समय अंगत चाहता तो युद्ध यहां खत्म हो जाता अंगत का भागवत भक्त बल देखो अंगत का अंगत ने कहा क्या कहा तुमने क्या करेंगे तुम्हारे राम और क्या करेंगे हम मंदिर हमारे प्रभु तो सर्वशक्तिमान मान है उनकी तो भांति छोड़ दीजिए हे रावण तेरा एक सैनिक भी मेरे पैर को हिलाकर दिखा दे मैं वचन देता हूं कि प्रभु रामचंद्र जी तुम्हारे शरणागत हो जाएंगे ये मैं राम भक्ति के बल पर कह रहा हूं उस समय रावण का बेटा इंद्रजीत आ गया कई लोग आ गए पर अंगत की टांग को हिला ना सा जैसे ही रावण आया अंगत की टांग पकड़ने के लिए अंगत ने टांग पीछे कर दी हे मूर्ख मेरी टांग पकड़ने से अच्छा राम जी की टांग को पकड़ ले। एक अंगत ने ऐसा ऐसा एक हाथ मारा जो रावण के दस मुकुट थे वो गिरे और एक मुकुट दौड़ता हुआ सीधा राम जी के चरणों में ठगा खा गिर गया उस समय सब हैरान हो गई कि किसका मुकुट है उस समय राम जी ने कहा कि कहा करामत किसकी है ये मेरे भक्त, अंगत है भक्त वस्तल भगवान की की भगवान है। अब युद्ध की घोषणा कर दी है साहब अच्छा लीला ऐसी भी आती रामचरित्र मानस के अंदर एक दिन चांद को देख रहे थे राम जी पूछ लिया चांद में क्या नजर आ रहा है सुग्रीव को पूछा तुम्हें चांद चांद में क्या नजर आ रहा है बोले मुझे तो भूमि नजर आ रही है राम जी बोले हाँ जब कोई राजा बन जाता है ना तो राजा को धरती ही नजर आती है कितनी कहां तक मेरा राज्य है धरती नजर आ रही है से पूछा तुम्हें क्या नजर आ रहा है बोले मुझे तो लात नजर आ रही है रावण ने मारी थी लात इस तरह से चांद पर जो है वो खूब लीलाएं चली है चर्चा चली है तो इस प्रकार से जो है ना वो अब भगवान ने बोला अब तो युद्ध होगा ही तो भगवान अब युद्ध की तैयारी में थे तो उस वक्त क्या हुआ कि सुग्रीब ने देख लिया कि रावण को सुग्रीब लाल पीला हो गया ना जाने सुग्रीब को क्या सूझी राम जी के पास से उछल कर रावण के पास क्या थू थू फेंक कर आ ऊपर <laughs> राम जी ने कहा ये तुम्हें क्या हो गया बोले प्रभु मुझसे बस राह नहीं जा रहा था <laughs> तो इस प्रकार से जो ना वो लीला हुई चलो हम आगे बढ़ते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम अब युद्ध होता है आरंभ तो लक्ष्मण और मेघनाथ मेघनाथ के संग युद्ध हुआ तो उस समय जो मेघना था उसने लक्ष्मणों को शक्ति मारी तो लक्ष्मण जी मरे नहीं है मूर्छित हो गए थे केवल मूर्छित हुए मरे नहीं है, है तो उस समय भाई किया क्या जाए बोले मूर्छा खुल इनकी इनकी बेहोशी को जगाने के लिए लंका के अंदर ही है वेद जी अच्छा रामायण के अंदर इतिहास है कि अयोध्या के अंदर ना तो मतलब दवाई घर थे ना तो जेल थी और ना तो कोर्ट था बोले क्यों बोले दवाई घर इसलिए नहीं थे मतलब दवाई घर इसलिए नहीं थे कि कोई बीमार होता ही नहीं था क्योंकि सबका आहार क्या था शुद्ध आहार था अच्छा आहार लेते थे बीमार कोई होता नहीं था इसलिए वहां पर किसी वैद्य की आवश्यकता थी नहीं दूसरा जेल नहीं थे क्योंकि कोई अन्याय करता ही नहीं था कि जिसको जेल में डाला जाए और तीसरा क्या कोर्ट कोर्ट कचहरी नहीं थी क्यों क्योंकि किसी के साथ इंसाफ किसी के साथ गलत कुछ होता ही नहीं था जो इंसाफ के लिए जाया जाए तो बोले वैद जी लंका में क्यों पाए गए बोले लंका वालों का आहार शुद्ध नहीं है ना इसलिए ज़्यादा उनको ही बीमारियाँ सताती है इसलिए वैद्य जी वहाँ है तो किसे भेजा गया हनुमान जी को भेजा गया तो वहाँ पर वैद्य जी थे जिनका नाम था सुषेण सुषण जी शोषण जी तो अब हनुमंत लाल जी विचार करते तो मैं इसको अकेला लेकर जाता हूँ तो ये वहाँ पर नखरेबाजी करेगा लो हमारी तो जड़ी बूटियाँ वहाँ पर पड़ी हैगी हनुमंत लाल जी ने कहा उसके घर तक ही घर के संगी उठा के लेकर चला जाता हूँ ताकि रावण कोई बुरा ना लगे अब जब मैं दोबारा छोड़ू तो ये ये तो कह सकेगा मेरी क्या गलती थी मेरा पूरा घर ही म चला गया तो उस समय वैद्य जी आए तो लक्ष्मण जी को देखा तो बोले भाई इसके लिए तो संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी तो उस समय जो है हनुमंत लाल जी क्या करने गए संजी, संजीवनी बुटी लेने के लिए गए किसे भेजा राम जी ने हनुमान तुम जाओगे अच्छा अब हनुमान जी का भाव बदल गया ये बड़ी खास बात है हनुमान जी लंका यात्रा पर गए हैं तो किसके बल पर गए थे राम जी के बल पर।, पर हनुमान जी जब संजीवनी लेने के लिए जा रहे हैं तो अपने बल पर जा रहे हैं और जब हम अपने बल पर जाते हैं तो हमारे संग धोखा होता जाएगा अब यहां देखें हनुमान हनुमान जी संजीवनी के लिए जा रहे हैं तो हनुमान जी को चलते चलते थकावत हो गई जबकि लंका यात्रा में हनुमान जी को थकावत नहीं हुई थी तो उस समय एक साधु मिल गया वो काल था अच्छा काल क्या बन के आ गया साधु का रूप लेकर क्या भजन गा रहा है राम रावण युद्ध गा रहा है अच्छा राम रावण युद्ध के अंदर पहला नाम किसका ले रहा है कि रावण और राम में युद्ध हुआ पहला शब्द क्या है रावण और दूसरा क्या राम और हम जब उच्चारण करते हैं, क्या कहते हैं राम रावण तो यहां से इसकी स्थिति पता लगे ये किस पक्ष का है किसका नाम लेकर गा रहा है रावण और राम तो उस समय खूब स्तुतियां करने लगा हनुमान जी मोहित हो तो गए हनुमान जी को प्यास लगी, तो हनुमान जी जब गए जल पीने के लिए तो एक मगर ने उनका पग पकड़ लिया हनुमान ने जैसे उस मगर को मारा तो एक दिव्य अप्सरा प्रकट हो गई उस अफसरा ने कहा अरे आप जिसको भजन समझो रे राक्षस है कालनेमी उस समय हनुमंत लाल जी को जब धोखा हुआ तो हनुमंत लाल जी ने कालनेमी को क्या किया मार दिया अब जब हनुमत लाल जी गए तो उन्हें संजीवनी बूटिया बूटी भुटि देखने में बड़ी चिंता होने लगी तो उस समय बड़ी दिक्कत हो रही थी तो हनुमान जी ने क्या किया पहाड़ उखाड़ दिया आते समय मार्ग भूल गए तो हनुमंत जी जो है जाना था लंका की तरफ तो किस तरफ मुड़ गए हनुमंत लाल जी मार्ग भूल गए कहाँ अयोध्या की तरफ अयोध्या की तरफ चले गए और उस समय जब अयोध्या के नंदीग्राम से जा रहे थे उस समय जब लक्ष्मण जी की दृष्टि बड़ी ऐसा लगा कोई राक्षस है तो लक्ष्मण जी ने क्या किया एक बाण मार दिया और वो बाण जो है हनुमान जी के पैर के तलबे में लगा जाकर हनुमान जी जय श्री राम कहते हुए नीचे जब गिरे तो उस समय भरत जी छौ गए अरे ये तो राम भक्त निकला तो आज भी लोग क्या करते हैं कि हनुमान जी को काला उड़क चढ़ाते हैं काला उड़क क्यों चलाया जाता है कि जिस समय हनुमत हनुमान जी के पैर में घाव हो गया था उस समय लक्ष्मण जी ने उस घाव को उड़क से भरा था उड़क डाला था उसके अंदर इसलिए उड़क हनुमान जी को इसलिए चढ़ाया जाता हैगा। पूरा चरित्र जो है हनुमान जी ने बता दिया कि क्या क्या हुआ सीता जी का हरण हो गया और राम रावण में युद्ध चल रही सब चीज़ें बता रहेंगे वहाँ पर है लेने के लिए गए प्रभु गएंगे उस समय अब जो है भरत जी ने कहा कि अगर आप कहो तो मैं अपने बाण पर बिठाकर आपको तेज़ गति से वहाँ भेज दूँ बोले नहीं महाराज अब मुझे आज्ञा दीजिए मतलब भरत जी में इतनी शक्ति थी अपने बाण पर बिठाकर कर हनुमान जी को वहाँ भेज रहे थे कौन भरत जी महाराज इस तरह से हनुमंत लाल जी स्वस्थ हो गए और उस पर्वत को लिए हनुमंत लाल जी आ रहे हैं और यहाँ श्री राम जी विलाप कर रहे हैं रो रहे हैं विलाप कर रहे हैं। राम जी ने जब हनुमान जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए उस समय हनुमान जी ने संजीवनी बूटी दे दी और वैद्य जी ने जब जैसे ही लक्ष्मण जी को सुगाया और लक्ष्मण जी महाराज जीवित हो गए बोले भक्त वत्सल भगवान की जय उठ खड़े हो गए अब महाराज हुआ ये के रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया जब कुंभकर्ण को नींद से जगाया गया तो कुंभकर्ण ने बड़े दिव्य ज्ञान का उपदेश अपने भाई रावण को दिया ऐसा नहीं करना चाहिए ये तो अन्याय है अब इतने धर्मों उपदेश देने के बाद भी निभाई किसने कुंभकर्ण ने अपने भाई की निभाई पर हुआ क्या कुंभकर्ण की लीला को समाप्त कर दिया प्रभु रामचंद्र जी ने बोलो भक्त वस्तल भगवान की जय उस समय भगवान के द्वारा कुंभकर्ण परम गति को प्राप्त कर लिया आगे मेघनाथ और राम जी में युद्ध हुआ और मेघनाथ ने राम लक्ष्मण को नागपाक्ष में बांध दिया अब नागपाक्ष से मुक्त करने के लिए किसे बुलाया गया गरुड़ जी को बुलाया गया और गरुड़ जी को घमंड हो गया बताओ जो जगत के बंधन को खोलने वाला आज मुझे उसके बंधन को खोलना पड़ेगा तो उस समय गरुड़ जी ने नागपाक से भगवान को मुक्त कर दिया अब महाराज मेघनाथ जी चंडी देवी के मंदिर में गए वहां पर यज्ञ कर रहे थे भी ने कहा कि अगर इसका यज्ञ पूर्ण हो गया फिर कोई भी मेघनाथ को मारने वाला नहीं तो वहां जाकर इसके यज्ञ को भंग किया और लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाथ को वीरगति की प्राप्ति हो गई बुलभक्त वत्सल भगवान कीज इस तरह मेघनाथ का उद्धार कर दिया और मेघनाथ की एक भुजा कटकर उसकी पत्नी के पास गई थी और उस भुजा ने बात करी कि लक्ष्मण एक धार्मिक है एक धर्मात्मा है और मुझे गर्व है कि मैं एक धर्मात्मा से मुझे वीरगति को प्राप्ति हुई और राम की महिमा कहने लगे इस तरह से इनका भी उद्धार हो गया अब राम और रावण में युद्ध हो रहा है रावण के बाद तो रथ था पर राम जी के बाद रथ नहीं था उस समय देवराज इंद्र ने एक दिव्य रथ स्वर्ग से भेजा और रामजी ने उस रथ पर बैठ कर युद्ध किया तो राम जी ने अपने कई बाण चलाए रावण पर रावण जीवित हो जाता था उस समय भीमी ने कहा प्रभु मेरे भाई रावण को रावण की नाभी में अमृत है इसलिए आप इनकी नाभी में बाण मारी है उस समय भगवान श्री रामचंद्र चंद्र जी ने दिव्य अस्त्र निकाला इकतीस बाण छोड़े भगवान ने तो इकतीस बाण ने क्या किया भगवान राम के दस बाणों ने रावण की दस सरों को काट दिया बीस बाणों ने बीस भुजा को काट दिया और एक दिव्य बाण रावण की नाभी में घुसा और जो अमृत था उसको जलाकर भस्म कर दिया इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण की लीला को समाप्त कर दिया और गीता की बात को भगवान ने पूर्ण किया परित्रणाम साधु नाम जो भगवान ने पूर्ण किया साधु नाम बिनाशाय चतुष्टताम धर्म संस्थापनाधायम संभवानी युगे युगे और उस समय जो है जय जयकार होने लगी बुल राजा रामचंद्र भगवान की धर्म रक्षत रामचंद्र भगवान की जय मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय जय जयकार होने लगी देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा करना आरम्भ कर दी और यहाँ मंदोत्री जो है वो विलाप करने लगी और आगे चलकर जो है अपने पति की अंतिम क्रिया मंदूत्री ने की और भगवान श्री रामचंद्र जी ने बी भी भीषण महाराज जी का राज अभिषेक कर दिया लंका की गद्दी पर अब हनुमंत लाल जी सीता मैया जी के पास दौड़े दौड़े गए उन्हें ये समाचार देने कि हम युद्ध में विजय हो गए उस वक्त हनुमान जी ने कहा मैया आप बताओ इन निशाचर राक्षसनियों ने तुम्हें बहुत तंग किया कहो तो इनकी लीला समाप्त कर दूं। उस समय सीता जी ने कहा पुत्र हनुमान इन विचारों का क्या दोष ये तो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते थे अब महाराज सीता जी को पालकी में बिठाया और सीता जी को लेकर आ रहे उस हैं उस समय जितने वानर थे वो तरस रहे थे हल्ला मच गया भगदड़ मचने लगी एक दूसरे में चढ़ने लगे किल का दर्शन करने के लिए अपनी माँ का दर्शन करने के लिए उस समय बीभीषण के जो सैनिक थे उनको धक्का देकर फेंक रहे थे ये बात राम जी को ठीक नहीं लगी राम जी बोले यह अन्याय हो रहा मेरी सेना के साथ ये राजा राम प्रभु के देखो कैसा नियम है प्रभु का बोले नहीं जिन मानरो ने अपनी माँ को प्राप्त करने के लिए इतना विशाल युद्ध किया अपनी जान की परवानी की और उन, उनके संग इतना अत्याचार किया जा रहेगा उस समय पालकी को उतरवाया और हनुमान जी को कहा कि कहो अपनी माता से पालकी से उतर कर चल कर आए ताकि बच्चे अपनी माँ को देख सके तो उस समय सब बांदरों ने देखा भाई हम इनके लिए हमने युद्ध किया और उनका दश, दर्शन कर कर कर महाराज गदगत हो गए बोल भक्त वत्सल भगवान की जय अब राम जी के मन में विचार आया कि जो हमारी पत्नी अग्निदेव के पास थी वो आई के नहीं आई तो उस समय लक्ष्मण को कहा अग्नि परीक्षा ली जाए लक्ष्मण जी रोने लगे बोले भैया ये तो अन्याय है तो उस समय राम जी ने कहा जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वो करो तो अग्नि लगाई गई और क्या हुआ कि सीता मैया प्रकट हो गई बोले भक्त वत्सल भगवान की जय क्योंकि सीता मैया को अग्नि जला ही नहीं सकती थी इस तरह से राम जी समझ गए कि असली सीता मुझे प्राप्त हो गई है कि जो अग्निदेव के पास थी वो आ गई अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने देवराज इंद्र से कहा कि तू तो अमृत वर्षाओ तो उस समय देवराज इंद्र ने आकाश से अमृत बरसाया अब हुआ ये कि जितने जो वान थे वो तो खड़े हो गए पर एक भी राक्षस नहीं खड़ा हुआ क्यों क्योंकि जितने राक्षस थे उनके मुख पर यही राम यही नाम चल रहा था कि कहाँ है राम उन नहीं छोड़ेंगे हम राम की सेना को नहीं छोड़ेंगे तो सारे राक्षस किसका चिंतन कर रहे थे राम जी का कर रहे थे इसलिए सारे संसार से मुक्त हो गए और सारे वानर क्या कह रहे थे हम रावण को नहीं छोड़ेंगे रावण की सेना को नहीं छोड़ेंगे सारे मानर जीवित हो गए इस तरह से महाराज राम जी ने सबका उद्धार कर दिया अब भगवान श्री रामचंद्र जी को याद आया वहाँ नंदी ग्राम के अंदर भरत बैठा है और भरत ने कहा है कि चौदह वर्ष से अगर अधिक कुछ कुछ मिनट भी ऊपर हो गया तो मैं अग्नि में कूद जाऊँगा बस अब क्या होना क्या था कि भगवान श्री राम रामचंद्र जी जो है सुग्रीव से विभीषण से सबसे विदाई ले रहे थे सबने का प्रभु हम तो आपको छोड़ने वाले नहीं तो पुष्पक विमान में बड़ी अच्छी कलाती पुष्पक विमान जो है एक के लिए एक जितना हो जाता था हजारों के लिए हजारों के जितना लखों के लिए लखों के जितना अरबों के लिए अरबों के जितना हो जाता था उस समय जो है सब लोग क्या हुए पुष्पक विमान पर बैठे हैं प्रभु अब दिव्य आश्र पर विराजमान थे और उस समय प्रभु जो है जि जिस जिस मार्ग से पुष्पक विमान जा रहा था उस समय श्री रामचंद्र तो जी सीता जी को बताया देखो यह हमारा रावण के संगयुद्ध हुआ यह हमने उनको मारा यह हमने जो है वो कुंभकर्ण को मारा या हमने ये लीला करी तो सब पुष्पक विमान से भगवान क्या कर रहे है जाते हुए बता रहे हैं अब हम आगे बढ़ते